भगवान काउते किंग में लाउट से वचन है अध्याय ६९ उनसठ उनहत्तर छो का यह सूत्र है मैं आक्रमण में आगे होने का साहस नहीं करता बल्कि आक्रांत होना पसंद करता हूँ एक इंच आगे बढ़ने के बजाय एक फुट पीछे हटना श्रेयस्कर है उसका अर्थ है सैन्य दल के बिना कूच करना हास्तीन नहीं समेटना सीधे हमलों से चोट नहीं करना बिना हथियारों के हथियार बंद रहना शत्रु की शक्ति को कम आंकने से बड़ा अनर्थ नहीं है शत्रु की शक्ति का अवमूल्यन मेरे खजाने नष्ट कर सकता है इसलिए जब दो समान बल की सेनाएं आमने सामने होती है तब जो सदा सदा सदाशयी है झुकता है वह जयी होता है चैप्टर सिक्सटी muslih there is the maxim of military strategists i dare not be the first to invade but rather be the invaded dare not press forward an inch but rather retreat a foot that is to march without formations to roll not up the sleeves to charge not in frontal attacks to arm without weapons there is no greater catastrophe then to underestimate the enemy to underestimate the enemy might entail the loss of my treasures therefore when two equally matched armies meet it is the man of sorrow who wins bhagwan kripa purvak hame in vachno ka aashay samjhaye मनुष्य ने दो तरह के जीवन दर्शन जाने एक जीवन दर्शन है अहंकार का और एक जीवन दर्शन है निर अहंकारिता का अहंकार का जीवन दर्शन अपने आप में परिपूर्ण शास्त्र है और वैसे ही निरहंकार का जीवन दर्शन भी अपने आप में परिपूर्ण है अहंकार के जीवन दर्शन की अंतिम उपलब्धि है, अपने आसपास दुख और पीड़ा का एक साम्राज्य और निरहंकार जीवन दर्शन की अंतिम उपलब्धि मोक्ष मुक्ति सच्चिदानंद लेकिन अहंकार का जीवन दर्शन आश्वासन देता है मोक्ष तक पहुंचाने का और अहंकार का जीवन दर्शन सब तरह के प्रलोभन देता है अहंकार के द्वार पर भी लिखा है स्वर्ग और अहंकार के आमंत्रण बड़े ही भुलावेपूर्ण है वे ऐसे ही हैं जिससे कोई मछलियां पकड़ने जाता है तो कांटे पर आटा लगा देता है कोई मछलियों को, को आटा खिलाने के लिए नहीं खिलाना तो कांटा है लेकिन आटे के बिना कांटा मछलियों तक पहुंचेगा नहीं अहंकार बड़े प्रलोभन देता है दुख के कांटे पर बड़ा आटा लगा देता है आटे के लोभ में ही हम उसे निकल जाते हैं और फिर बहुत देर हो गई होती फिर उसे ठुक देना संभव नहीं कांटा छिट गया होता है घाव बन गए होते और फिर अहंकार के कारण ही ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है कि हमने भूल की ये जिंदगी की बड़ी गहरी बातों में नहीं छोटी छोटी बातों में भी ऐसा है तुम कभी भोजन करते समय गरम आलू मुंह में रख लेते हो तो भी उसे थूकते नहीं जलता है मुंह तो भी अहंकार कहता है आप सबके सामने इसे बाहर थूकना कैसे संभव है मुंह जल जाए लेकिन तुम गरम आलू को भी किसी तरह गटक जाते हो और ऐसा कोई गरम आलू के साथ ही नहीं है ये तो तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण है तुमने जो चुन लिया वो गलत कैसे हो सकता है तुम उसे थूक कर कैसे स्वीकार करोगे कि की तुमसे भूलोगी तुमसे और कहीं भूल होती तो जलसा होता है मुंह तो भी तुम चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखते हो कहानी है कि मुल्ला न की पत्नी नाराज थी पति पर और जब पत्नियां नाराज होती तो किसी न किसी रूप में प्रतिशोध लेती उसने सूप बनाया और इतना गर्म कि मुल्ला पीएगा तो जलेगा लेकिन बातचीत में भूल गई और भूल गई कि सूप दुश्मन की तरह बनाया है और मुल्ला को जलाने को को बनाया है तो खुद बातचीत में भूल के सूप को पीना शुरू कर दिया जल गया कंठ आँस से आंसू बहने लगे लेकिन अब यह कहना कि इतना गरम सूप पी गई है और यह कहना कि यह बनाया था मुल्ला के लिए मुश्किल और यह स्वीकार करने लेने पर तो फिर मुला पिएगा ही नहीं तो आंस आंसू बहते रहे लेकिन वो सूप पिए गई मुल्ला ने पूछा क्या बात है आंख आँस आंसू बह रहे तो उसने कहा कि मुझे मेरी मां की याद आ गई ऐसा ही सूप मेरी मां भी बनाया करती थी और इसलिए आंख से आंसू बह रहे हैं और कोई बात नहीं मुल्ला ने भी सूप चखा और तो जलती आंख था उसकी भी आंख से आंसू बहने लगे लेकिन वो भी पिए चला गया पत्नी ने पूछा क्या बात है मुल्ला? तुम्हारी आंख से आंसू क्यों बह रहे है? मेरी आंख से इसलिए आंसू बह रहे की तुम्हारी माँ मर गई और तुम्हें क्यों छोड़ गई? तुम्हें भी ले जाती तो अच्छा होता जीवन में रोज छोटे छोटे कामों में भी तुम्हारा मूल जीवन दर्शन प्रकट होता है तुम भूल स्वीकार नहीं कर सकते अहंकार कभी भूल स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अगर भूल स्वीकार की तो ज्यादा देर न लगेगी जबकि तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि अहंकार तो महाभूल है इसलिए अहंकार कोई भूल स्वीकार नहीं करता तो क्योंकि कहीं से भी भूल स्वीकार की गई तो ज्यादा देर ना लगेगी कि तुम पाओगे की अहंकार तो महाभूल है इसलिए अहंकार भूलों को निषेध करता है करता है उनको स्वीकार नहीं करता और अहंकार की बड़ी से बड़ी भूल ये है कि जो अंत में दुख देता है उसमें प्रारंभ में वो सुख देखता है जहां जहां प्रारंभ में सुख दिखाई पड़े वहां वहां अंत में तुम पाओगे कि दुख मिलेगा क्योंकि सुख इतना सस्ता नहीं हो सकता कि प्रारंभ में मिल जाए सुख तो यात्रा की मंजिल की सुवास है वो यात्रा का पहला पड़ाव नहीं है न द्वार है वो तो यात्रा का अंत है सुख तो उपलब्ध ही है इसलिए जहां जहां पहले सुख मिलता है वहां वहां पीछे दुख मिलेगा और जहा जहां पहले दुख दिखाई पड़ता है अगर तुमने साहस रखा है तो तुम पाओगे कि पीछे वहीं से महासुख के द्वार खोलते दुख को झेलने की जिसकी क्षमता है वही सुख को पा सकेगा दुख को सुख पूर्वक झेल लेने की जिसकी सामर्थ है महासुख उस पर बरसेगा लेकिन जिसने कहा कि दुख को मैं झेलने नहीं चाहता मैं तो पहले ही कदम पर सुख चाहता हूँ वो आटे के लोग में बड़े कांटों में उलझ जाएगा तो अहंकार का एक जीवन दर्शन है जो शुरू में सुख का आभास खड़ा करता है सब तरफ फंदा है वहां वहाँ एक दफा भीतर उतर गए तो लौटना कठिन होता जाता है का बेटा उससे पूछ रहा था कि अब मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ रहा हूँ ऐसा मालूम पड़ता है क्या आप उचित समझते हैं कि अब मैं विवाह कर लू मुला नसुद्दीन ने कहा तो अभी तुम प्रौढ़ नहीं हुए विवाह के योग नहीं हुए जब प्रौढ़ हो जाओ तब तो मुझसे कहना उस लड़के ने पूछा मैं ये भी जान लूं कि प्रौण होने का लक्षण क्या है यानी कब मेरा प्रण होना सिद्ध होगा जब तुम नस्रत का ख्याल ही भूल जाओगे तुम हुए जब तक तुम्हारे मन में ख्याल उठता रहे कि विवाह करना तब तक समझना भी बचता नहीं हो विवाह के योग नहीं और जब तुम्हे समझ में आ जाए की विवाह बेकार है तब तुम प्रौढ़े तब अगर तुम्हें विवाह करना हो तो मुझसे कहना कठिन शर्त मालूम पड़ती है लेकिन जीवन की भी यही शर्त है तुम जब तक सुख के लिए बहुत आतुर हो तब तक तुम प्रौह नहीं हुए और तुम दुख में फंसोगे क्योंकि हर जगह दुख ने छद्मावरण बना रखा है सुख का नहीं तो दुख को कौन चुनेगा सोचो कांटे को कौन मछली चुनेगी कांटे को चुनने को तो कोई भी राजी नहीं दुख को तो कोई भी न चुनेगा इस संसार में अगर दुख पर दुखी लिखा हो लेकिन सब जगह दुख पर सुख लिखा है स्वागतम बने द्वार पर ही बैंड बाजे बज रहे हैं की आओ स्वागत है और तुम्हारा अहंकार ऐसा है कि तुम एक बार द्वार में प्रविष्ट हो जाओ तो लौटना तुम्हें अपने ही कारण मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दुनिया में बद्ध होगी लोग हंसेंगे की तुम गए और वापिस लौट आए फिर तो आगे ही आगे तुम चलते जाते हो पीछे लौटना अहंकार को बहुत मुश्किल है इसी तरह तो तुम संसार में गहरे उतर गए हो। हो, हो, एक दुख को छोड़ते हो, दूसरा चुन लेते हो, और भी गहन दुख में पड़ते जाते हो और अगर कोई आदमी तुम्हारे बीच से सब को छोड़ छोड़कर जाता तो तुम कहते हो एस्के पलायन वादी देखो भाग खड़ा हो तो तुम दूसरों को भी नहीं भाग लेते घर में आग लगी हो और अगर कोई घर के बाहर जाता तो तुम कहते हो एसकेपिस्ट पलायनवादी भगोड़ा देखो भाग रहा है तो न केवल तुम अपने को रोकते हो अहंकारियों की भीड़ दूसरों को भी निकलने नहीं देती समझ में भी किसी को आ जाए तो भी तुम सब तरह की बाधा खड़ी करते हो कि वो निकलना चाहे क्योंकि न केवल उसके भागने से ये सिद्ध होगा कि उसने जान लिया जहां दुख था वहां सुख की भ्रांकी हुई थी उसके भागने से तुम्हें अपने पैरों पर भी अविश्वास आ जाएगा और एक के भागने से अनेक को यह हिम्मत आनी शुरू हो जाएगी कि हम भी भाग जाएं इसलिए तुम एक को भी भागने नहीं देते लेकिन इस सूत्र को ख्याल में रख लेना जहां जहां तुम सुख पहले चरण में पाओ समझ लेना की धोखा है क्योंकि पहले चरण में अगर सुख मिलता होता तो सारा संसार कभी का सुखी हो गया होता सुख तो अंतिम चरण की उपलब्धि है सुख तो पुरस्कार है सुख तो पूरी जीवन यात्रा का निचोड़ है सुख तो सार है सारे अनुभवों का सुख खुद कोई अनुभव नहीं सुख तो सारे अनुभवों के बीच से गुजर के तुम्हें जो प्रौता उपलब्ध होती जो जागृति आती है उस जागृति की छाया है सुख अपने आप में कोई अनुभव नहीं है सुख जागे हुए आदमी की प्रती है और जागना तो मंजिल पर होगा अंत में होगा प्रथम तो तुम कैसे जाग सकोगे इसलिए जहां जहां सुख हो वहां वहां सावधान हो जाना और अहंकार की ये तरकीब अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा अहंकार की ये रणनीति है इसी तरह उसने तुम्हें फंसाया है व्यक्ति को भी समाज को भी राष्ट्रों को भी सभ्यताओं को भी इस अहंकार की रणनीति के कुछ सूत्र समझ लेने चाहिए तो लाहौस से आसान हो जाएगा लाहौल से अहंकार की रणनीति के बिल्कुल विपरीत है लेकिन दुनिया में दो आदमी हुए हैं जो अहंकार की रणनीति के बड़े से बड़े प्रस्तोता है एक आदमी हुआ पश्चिम में मैकिया और एक आदमी हुआ भारत में चाणक्य उनके नाम ही अलग हैं, उनकी बुद्धि बिल्कुल समान है मैक्या कहता है कि सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय आक्रमण है द ग्रेटेस्ट डिफेंस इस तो अटैक और कभी दुश्मन को मौका मत दो कि वह हमला तुम पर करे क्योंकि तो तो वो तो हार की शुरुआत हो गई हमेशा आक्रमण तुम करो आक्रांत तो दूसरे को होने दो तो। एक बार दूसरे ने हमला कर दिया तो तुम्हारी हार तो शुरू हो गई आधे तो तुम हार ही गए कभी मौका मत दो दूसरे को आक्रमण करने का इसके पहले कि कोई आक्रमण करे तुम आक्रमण कर दो तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित होती है क्यों ऐसा होता होगा क्योंकि अहंकार के भीतर बड़ा भय भरा हुआ है अहंकार बिल्कुल रेत का भवन है या तो तुम दूसरे को डरा दो अन्यथा दूसरा तुम्हें डरा देगा और एक बार तुम डर गए तो समझना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अहंकार का भवन आश्वस्त नहीं है। भीतर कोई आश्वासन नहीं है भीतर तो तुम कपी रहे हो और एक बार अगर दूसरे ने हमला कर दिया हो कब कप कभी तुम्हारी बाहर आ गई तो न केवल तुम कपोगे दूसरे भी जान लेंगे कि तुम कप रहे हो और दूसरों की आंखों में देखकर अपना कंपन तुम इतने कब्ज़ाओगे कि की तुम गिर जाओगे तो अच्छा यह है कि तुम दूसरे पर पहले हमला कर दो ताकि उसकी कपकपी बाहर आ जाए उसका भय बाहर आ जाए वो घबरा जाए वो अगर घबरा गया तो हार हो गई अहंकार के भीतर भय छिपा है सभी अहंकारों के भीतर भय छिपा है और भय के छिपने का कारण क्योंकि अहंकार की मृत्यु होने वाली अहंकार वास्तविक नहीं इंद्रधनुष जैसा है क्षण का खेल है का संयोग है कि आकाश में बदलियों में पानी के कण लटके और सूरज की किरणें उन पानी के कणों से गुजर रही है ये क्षण का संयोग है थोड़ी देर में सूरज नहीं तो उतर जायेगा किरणों और पानी के बूंदों का कौन टूट जाएगा इंद्रधनुष जुड़ा हो जाएगा या थोड़ी ही देर में बूंदें बरस जाएंगी बादल खाली हो जाएगा किरण गुजरती रहेंगी लेकिन इंद्रधनुष न बनेगा इंद्रधनुष जैसा है अहंकार संयोग है सत्य नहीं है कुछ चीजों के जोड़ से निर्मित है जोड़ के टूटते ही खो जाएगा इसलिए अहंकार सदा डरा हुआ है अगर कहीं इंद्रधनुष में भी कोई चेतना होती तो तुम सोच सकते हो इंद्रधनुष कब तक ही रहता अब गया तब गया पल का भरोसा नहीं है ऐसी ही दशा अहंकार की शरीर मन और आत्मा के एक खास कोण पर मिलने से अहंकार निर्मित होता है वो कोण टूट जाए अहंकार विलीन हो जाता है ध्यान की प्रक्रिया में हम उस कोण को तोड़ने का ही प्रयोग करते हैं, कि वो कोण टूट जाए एक दफा कोण टूटा कि तुम अचानक जाग के देखते हो तुम हो ही नहीं तुम्हारे भीतर कुछ और है जिसको तुमने पहचाना भी था कभी परमात्मा है तुम नहीं हो पर कौन टूटे तो अहंकार का इंद्र धनुष विसर्जित हो जाता है कौन बना रहे तो चलता रहता है और तुम्हारी पूरी चेष्टा कौन को संभालने की रहती है कि जितना बैंक बैलेंस है वो कम ना हो जाए जितनी बाजार में प्रतिष्ठा है वो नीचे न गिर जाए कैसे भी तुम अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हो घर खोखला हो जाता है तो भी बाहर तुम अपनी अकल को कायम रखते हो भीतर दीवाला निकल जाता है तो भी बाहर तुम तरह ही चलते हो संभालना है किसी तरह कौन को जरा भी हिल जाए कौन टूट जाएगा सब तरह से तुम संभालते हो सब तरह से धोखा देते हो दूसरों को देते हो वो तो ठीक है लेकिन वो गौण मूलतः अपने को देते हो अहंकार एक संयोग है और आत्मा एक सत्य है संयोग के कारण तुम आत्मा को भूल जाते हो इंद्रधनुष में रंग बहुत सुंदर है आकाश तो खाली है कहना चाहिए आकाश में कोई रंग नहीं, तो रंग ही नहीं। है आकाश तो रंगहीन है निर्गुण है आकाश को कौन देखता है इंद्रधनुष होता है तो तुम आकाश की तरफ आंख उठाते हो और इंद्रधनुष में बड़ा रस मालूम पड़ता है सपने जैसा है लेकिन बड़ा रंगीन है और अहंकार भी सपने जैसा है बड़ा रंगीन है आत्मा निर्जन है शून्य है निराकार है वहां कोई रंग नहीं है कोई आकृति नहीं है कोई परिभाषा नहीं है सुने आकाश की भांति है तो इंद्रधनुष को तुम संभालते हो जो नहीं है उसे संभालते हो और जो है उसे भूल जाते हो आती जाती हैं भंग पर और शाश्वत का विसर्जन हो जाता है विस्मरण हो जाता इसलिए जितने भी अहंकार के समर्थक हैं चाणक्य के मैं वे कहते हैं दूसरे पर हमला कर देना पहले नहीं तो तुम्हारी हार शुरू हो गई दूसरे को पहले भयभीत कर देना नहीं तो वो तुम्हें भयभीत कर देगा इसके पहले की कोई तुम्हें कपाए तुम दूसरे को कपा देना तुम इतना कपा देना कि वो खुद को संभालने में लग जाए और तुम्हें कपाने की क्षमता न रह जाए लाओसे इनसे बिल्कुल विपरीत है से की रणनीति का पहला सूत्र है कि मैं आक्रमण में आगे होने का साहस नहीं करता बल्कि आक्रांत होना पसंद करता हूं एक इंच आगे बढ़ने की बजाय एक फुट पीछे हटना श्रेयस्कर दुनिया का कौन राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ रणनीतिक लाओ सिर्ष राजी होगा लेकिन बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट राज्य होंगे क्योंकि लाओस से यह कह रहा है कि आक्रमण करने में तो तुम्हारा अहंकार मजबूत ही होगा आक्रांत होने में शायद टूट जाए आक्रमण में तो तुम दूसरे का शायद तोड़ दो लेकिन उससे तुम्हें क्या लाभ है आक्रांत होने में तुम्हारा टूट जाए, और इससे बड़ी क्या विजय हो सकती है कि अहंकार टूट जाए तुम कब जाओ तुम्हारी जड़ों से इससे ज्यादा श्रेयस्कर कुछ भी नहीं क्योंकि उस कपने में ही साथ तुम्हें इंद्रधनुष की तरफ से ध्यान हट जाए और आत्मा की तरफ आकाश की तरफ ध्यान उठ जाए एक बात तो निश्चित है कि जैसे तुम हो अगर तुम ऐसे ही समझे रहे तो तुम परमात्मा को कभी ना पा सकोगे तुम्हें हिल जाना तो जरूरी है आय एक तूफान और गिरा दे तुम्हारे भवन को आए आंधी और हिला दे तुम्हें जड़ों से आए भयंकर झंझावात टुकड़े टुकड़े हो जाए तुम्हारा इंद्रधनुष तो ही शायद तुम जाग सको अल्लाह से कहता है कि तुम आक्रमण मत करना तुम आक्रांत तो होना दूसरा आक्रमण करे ठीक तुम आक्रमण मत करना क्योंकि आक्रांत होने की दशा में ही तुम जाग सकते हो गहन दुख में ही तुम जागोगे सुख में तो तुम नींद से भर जाते हो सुख में तो तुम सम्मोहित हो जाते हो विजय जब हो रही हो तब कभी कोई जागा है? जब तुम जीत रहे हो संसार में तब कभी संन्यास का ख्याल उठाए जब तुम्हारा भवन बड़ा होता जाता है और धन का अंबार लगता जाता है तब तुमने कभी बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट के संबंध में सोचा है जब सब तरफ सुख है लगता है कि सुख है जब सब तरफ जीत है जब सब तरफ सफलता मिलती है तब तुम्हें कभी परमात्मा का स्मरण आता है नहीं आता कोई कारण नहीं तुम खुद ही काफी मालूम पड़ते हो परमात्मा की कोई जरूरत नहीं और सब चीजें इतनी ठीक जा रही है कि ये ख्याल ही नहीं आता कि जिस नाव हम यात्रा कर रहे हैं वो कागज की यात्रा सब ठीक चल रही है तो कागज की नाव कैसे हो सकती डूबते हो तभी पता चलता है कि नाव कागज की थी मिटते हो गिरते हो तभी पता चलता है कि जिसका सहारा लिया था वो कोई सहारा न था जब आक्रांत होते हो सब तरफ से सब तरफ से तुम्हारे संसार का दिवाला निकल जाता है बैंकरप्ट हो जाते हो तभी तुम्हें याद आती कि जिन चीजों पर भरोसा किया था वो भरोसे योग्य न थी जिन जिन-जिन का सहारा लिया था वे सहारे न थे सहारे की भ्रांतियां और जिसको अपना जाना था वो अपना न था वे सब किसी और बात के कारण संगी साथी थे दुख में सब छोड़ जाते सब प्रेम खोखला मालूम होने लगता है सब आसक्ति के पीछे कुछ और दिखाई पड़ता है लोभ होगा धन होगा और हजार बातें होंगी लेकिन प्रेम नहीं जब तुम सब भाती आक्रांत और टूट के गिर गए होते जब तुम्हारे पास कोई होता है तो ही पता चलता है कि कोई प्रेम था कोई संगी साथी था अन्य था कुछ पता नहीं चलता बुद्ध कथा है एक बौद्ध भिक्षु गांव से गुजरता है एक वैश्या ने देखा मोहित हो गई संन्यासी और वैश्या दो छोर विपरीत और विपरीत छोरों में बड़ा आकर्षण होता है वैस्या को साधारण सांसारिक व्यक्ति बहुत आकर्षित नहीं करता क्योंकि वो तो उसके पैर दबाता रहता है। वो तो सदा दरवाजे पर खड़ा रहता है कि कब बुला लो वैसा को अगर आकर्षण मालूम होता है तो सन्यासी जो कि ऐसे चलता है रास्ते पर जैसे उसने उसे देखा ही नहीं जहां उसका सौंदर्य ठुकरा दिया जाता है जहां उसके सौंदर्य की उपेक्षा होती वहीं प्रबल आकर्षण होता है वहीं पुकार उठती चुनौती, थी बड़ी सुंदरी थी उन दिनों भारत में एक रिवाज था कि गांव की या नगर की जो सबसे सुंदर युवती होती उसका विवाह नहीं करते थे क्योंकि वो जाग की होगी गांव के साथ कोई एक उसका मालिक हो जाए बड़े समाजवादी लोग थे इतनी सुंदर स्त्री का एक मालिक हो जाए तो सारा गांव जलेगा इस झगड़े को खड़ा करना ठीक नहीं इस सबसे सुंदर लड़की को नगर वधु की तरह घोषित कर देते थे की वो सारे गांव की पत्नी का वही मतलब और उसका बड़ा सम्मान था बड़ा आदर था क्योंकि सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे वो नगर वधु थी आम्रपाली का तुमने नाम सुना वैसी ही नगर वो भी थी भिक्षु वहां से गुजर गया वो द्वार पर खड़ी थी की आंख भी न उठी वो कहीं और लीन था किसी और आयाम में था किसी और जगत में था वो भागी भिक्षु को रोका रोक लिया तो भिक्षु रुक गया लेकिन उसके चेहरे पर कोई हवा का झोंका भी ना आया आंख में कोई वासना की दीप्ती ना आई वो वैसा ही खड़ा रहा उस वैश्या ने कहा क्या मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे कि एक रात मेरे घर रुक जाओ उस भिक्षु ने कहा जरूर लेकिन तब जब जरूरत होगी वैश्या तो कुछ समझी नहीं वो समझी कि शायद भिक्षु को अभी जरूरत नहीं है भिक्षु कुछ और ही बात कह रहा था और ठीक ही है भिक्षु और वैश्या की भाषा इतनी अलग कि समझ मुश्किल दुखी पराजित क्योंकि ये पहला पुरुष था जिसने निमंत्रण ठुकराया था वो लौट गई लेकिन जीवन भर ये याद कर सकती रही गाँव की तरह पीड़ा बनी रही उम्र ढल गई कितनी देर लगती है उम्र के ढलने में सूरज जब उगाता है तो डूबने में देर कितनी जवानी आ जाती है तो कितनी देर रुकेगी वो बुढ़ापे का पहला चरण बुढ़ापे ने द्वार पर दस्तक दे दी जवानी के साथ ही। जल्दी ही शरीर चुप गया वो स्त्री हो गई उसका सारा शरीर भयानक रोग से भर गया उसके शरीर से बदबू आने लगी जिन्होंने उसके द्वार पर नाक रगड़ी थी जो उसके द्वार पर खड़े प्रतीक्षा करते थे क्यू लगाकर उन्होंने ही उसे निकाल गांव के बाहर फेंक दिया दुर्गंध से भरी स्त्री की कौन फिक्र करता है सौंदर्य भयन कुरूपता में बदल गया जिस शरीर में स्वर्ण मालूम होती थी वो काया देखने योग्य न रही दीवस हो गई। आंख पड़ जाए तो दो चार दिन ग्लानी होती रहे वमन की इच्छा हो गांव के बाहर फेंकने के सिवाय कोई उपाय ना रहा अमावस की रात वो प्यासी गाँव के बाहर मर रही वो पानी के लिए पुकारती है किसी का हाथ बढ़ता अंधेरे में और से पानी पिलाता है और वो पूछती है तुम कौन हो बीस साल पहले की बात उस भिक्षु ने कहा मैं वही भिक्षु हूँ मैंने कहा था जब जरूरत होगी तब मैं आ जाऊंगा और मुझे पता था कि जरूरत जल्दी ही आएगी क्योंकि कितने दिन तक शरीर को भोगा जा सकता है और कितने दिन तक शरीर को बेचा जा सकता है आज तुझे जरूरत है मैं हाजिर आज वैश् को समझ में आया है कि जरूरत का मतलब भिक्षु की जरूरत न थी भिक्षु तो वही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन इस क्षण में ही उस भिक्षु ने कहा तू पहचान सकेगी कि तुझे कौन प्रेम करता है वे जो तुम्हारे द्वार से द्वार पर इकट्ठे होते रहे थे उनका तुझसे कोई भी प्रयोजन न था वे अपने को ही प्रेम करते थे तुझे भोकते थे पदार्थ की तरह वस्तु की तरह उन्होंने तेरी आत्मा को कभी कोई सम्मान न दिया था और प्रेम तो तभी पैदा होता है जब तुम किसी की आत्मा को सम्मान देते हो लेकिन वैसा प्रेम तो पैदा कैसे होगा तुमने अभी अपनी ही आत्मा को सम्मान नहीं दिया तो तुम दूसरे की आत्मा को तो पहचानोगे कैसे सम्मान कैसे दोगे तो प्रेम तो इस जगत में कभी कभी घटता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचानती यहां तो अपनी ही आत्मा को पहचानना इतना दुभर है इतना मुश्किल है कि कठिन है ये संयोग कि दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लें। मनुष्य जान ही नहीं पाता सफलता में कि कभी जरूरत भी पड़ेगी जब सब ठीक चल रहा होता है सब तार धुन बंदी होती जीवन की सीढ़ियों पर तुम रोज आगे बढ़ते जाते हो तब तुम्हें ख्याल भी नहीं होता कि ह्रास भी होता है जीवन में विकास ही नहीं ह्रास भी एवोल्यूशन भी नहीं होती दुनिया में इनवोल्यूशन भी होती और तभी तो वर्तुल पूरा होता है बढ़ते जाते हो बढ़ते जाते हो सदा नहीं बढ़ते जाओगे बढ़ने में से ही घटना शुरू हो जाता है एक दिन अचानक तुम पाते हो घटना हो गया शुरू वहीं पहुंच जाते हो जहाँ से शुरू हुए थे शून्य से शून्य तक पहुंच जाना है जो व्यक्ति इसको पहचान लेगा वो आक्रांत होना पसंद करेगा आक्रमण करना नहीं क्योंकि शून्य होना नियति है ये व्यक्ति के संबंध में भी सच राष्ट्रों के संबंध में भी सच है व्यक्ति तो कभी कभी हुए कोई बुद्ध कोई लाओस से जिसने आक्रांत होना पसंद किया लेकिन आक्रमण करना नहीं राष्ट्र अब तक ऐसे नहीं हुए इसलिए दुनिया में कोई भी राष्ट्र धार्मिक नहीं लोग सोचते हैं कि भारत धार्मिक है गलती ख्याल है कोई राष्ट्र अब तक धार्मिक नहीं हुआ अभी तो कभी कभी व्यक्ति ही हो पाए बड़ी मुश्किल राष्ट्र का होना तो करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है करोड़ करोड़ लोग कैसे धार्मिक हो पाएंगे राष्ट्र तो राजनीतिक ही रहे और राष्ट्र तो चाणक्य और मैख्यावली से ही राजी है से सराजी नहीं तो दिल्ली में जहां राजनीतिक रहते हैं, उसका नाम हमने चाणक्यपुरी रखा हुआ है जिन्होंने रखा सोच की रखा होगा उनको कुछ याद ना पड़ा और कोई नाम चाणक की स्मृति आई वो सब चाणक है छोटे मोटे छोटे भैया बहुत बड़े चाणक्य भी नहीं है लेकिन रास्ते पर तो वही रास्ता वही आक्रमण का दूसरे को मिटा डालने का दूसरे को मिटाने में एक एक आभास होता है और वो आभास कि मैं न मिट सकूंगा जब भी तुम दूसरे को मिटाते हो तब तुमको अपने शाश्वत होने की भ्रांति होती है तुम सोचते हो तो देखो मैं तो मिटा सकता हूं मुझे कौन मिटा सकेगा इसलिए तो आक्रमण में इतना मजा है इतना रस लेकिन तुम मिटोगे नेपोलियन सिकंदर हिटलर कोई भी बचता नहीं और तब तुम्हारी सब विजय की यात्राएं पड़ी रह जाएंगी तुम मिटोगे लेकिन जब तुम किसी को मिटाते हो तो क्षण भर को ऐसी भ्रांति होती कि तुम्हें कौन मिटा सकेगा तुम अपराजेय हो तुम्हारी जीत आखिरी लेकिन ऐसी भ्रांति तुम्ही को होती है ऐसा मत समझना सदा से होती रही भ्रांति एक ना एक दिन टूट जाती क्योंकि मौत तुम्हारी भ्रांतियों को नहीं देखती मौत में तो वही बचता है जो सच्चा है मौत परीक्षा है सब झूठ गिर जाता है तुम तो मौत सिकंदर को भी गाँव के साधारण आदमी के साथ बराबर कर देती मौत भिखारी और सम्राट को बराबर कर देती दोनों एक से पड़े रह जाते हैं सम्राट और भिखारी की लाश में रत्ती भर भी तो फर्क नहीं होता दोनों धूल में पड़ जाते हैं दोनों धूल में गिर जाते उमर खयाम ने कहा डस्ट अंटू डस्ट धूल धूल में गिर जाती है और धूल अमीर की की गरीब की कोई भी तो अंतर नहीं है क्या तुम किसी मरे हुए आदमी की लाश से पता लगा सकोगे कि ये सम्राट था कि भिकारी था अमीर था कि गरीब था सफल था कि असफल था मौत उस सब को तोड़ देती है जो तुमने सपने की तरह बनाया था लाउस से कहता है आक्रांत हो जाना बेहतर आक्रमण करना बेहतर नहीं और अगर तुम आक्रांत होने की कला सीख जाओ तो शत्रु भी तुम्हें मित्र ही मालूम पड़ेगा क्योंकि जिसने तुम्हें मिटाया उसने ही तो तुम्हें बोध दिया उसका जो मिट नहीं सकता है तब तुम शत्रु को भी धन्यवाद दोगे अभी तो हालत ऐसी है कि मरते वक्त तुम मित्र की भी शिकायत ही करोगे क्योंकि जब सब छूटने लगेगा तब तुम्हें लगेगा जो संगी साथी थे सब व्यर्थ, जिन्होंने सहारा दिया सब व्यर्थ, जो हमने किया वो सब व्यर्थ, समय यू ही गवाया तो कमाई कोई भी ना हो सकी लेकिन जो आक्रांत होने को राजी है, जो हार जाने को राजी है। बहुत कठिन है हार जाने को राजी होना इसलिए तो धर्म कठिन है लेकिन जो हार जाने को राजी है वो उसे पा लेता है जिसकी फिर कोई हार नहीं आक्रांत ही किसी दिन विजेता हो पाता है ऐसे विजेताओं को हमने जिन कहा है बुद्ध को महावीर को तो उन्होंने जीत लिया और जीता उन्होंने हार कर सैन्य रणनीतिज्ञों का यह सूत्र है मैं आक्रमण में आगे होने का साहस नहीं करता बल्कि आक्रांत होना पसंद करता हूं मिट जाना बेहतर है मिटाने की बजाय क्योंकि जितना तुम मिटाए जाओगे उतनी तुम्हारी भ्रांति मजबूत होती चली जाती मिटा देने तो सारी दुनिया को तुम्हें, तुम राजी हो जाओ मिटने से और तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बच रहा है जो कोई भी नहीं मिटा सकता उसकी पहली दफा तुम्हें स्मृति आएगी जब जो भी मिट सकता है मिट गया जो भी हार सकता है हार गया जो भी खोया जा सकता है खो गया तब तुम्हें पहली दफ़ा उस परम धन का स्मरण आएगा जिससे न कोई छीन सकता न कोई मिटा सकता तुम पहली दफा इंद्र से हटे और आकाश की तरफ तुम्हारी दृष्टि मुड़ी ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ लोग जो मरने की आखिरी घड़ी में पहुंच गए थे और किसी कारण बचा लिए गए उनके जो अनुभव बड़े अनूठे कभी कोई आदमी पहाड़ से गिर गया आल की चढ़ाई कर रहा था पैर फिसल गया और गिर गया भयंकर खड निश्चित है कि वो मर रहा है अब कोई बचने का उपाय नहीं मौत घट गई लेकिन संयोग बसात नहीं टकराया चट्टानों से उसका सिर गिर गया नीचे हरी धूप पर और बच गया इस तरह के आदमी का अनुभव यह है कि मरने के क्षण में उसने परम आनंद का अनुभव किया वो जो थोड़ी सी देर क्षण को बीती पहाड़ से गिरने में और घास पर आने में उस बीच उसने जीवन का परम आनंद जाना और ऐसी एकांत घटना नहीं ऐसी हजारों घटना कि कोई आदमी नदी में डूब रहा था और बिल्कुल डूब चुका था अपनी तरफ से तो मर चुका था फिर लोगों ने खींच लिया पानी निकाल डाला और वो बच गया ऐसे लोगों का भी ये अनुभव है की उन्होंने उस डूबने के पहले क्षण में तो बड़ी पीड़ा जानी क्योंकि वो मर रहे हैं। सब तरफ से वो घबरा गए लेकिन थोड़ी देर में यह तय हो गया कि मरना है और वो राजी हो गए करेंगे भी क्या कोई सुनने वाला नहीं दूर दूर तक आवाज गूंजती है कोई उत्तर नहीं राजी हो गए और जैसे ही राजी हुए एक अपरसीन आनंद उतरने लगा जैसे पर्दा हट गए सब दुख हो गए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मृत्यु का ये जो अनुभव कुछ लोगों को हुआ है लाओ से उसी अनुभव की चर्चा कर रहा है कि तुम मिट जाओ आक्रांत हो जाओ और यही तो समर्पण का सार सूत्र है। कि तुम मिट जाओ अगर तुम अपने हाथ से मिटने को राजी हो जाओ लड़ो ना तो इसी क्षण समाधि घटित हो सकती है समाधि पाने की चेष्टा से नहीं क्योंकि वो भी संघर्ष आनंद को पाने की कोई कोशिश नहीं क्योंकि वो भी लड़ाई है तुम राजी हो जाओ जीवन जहां ले जाए तुम पाओगे तुम्हारे राजी होते ही मृत्यु जैसी घटना घट गट गई अहंकार मर गया और जो बच गया वो है। तो जो कभी कभी आकस्मिक रूप से किसी दुर्घटना में घटा है उसी को ही व्यवस्था दे दी है योग ने तंत्र ने धर्म ने उसका विज्ञान बना दिया है इसलिए जीसस कहते हैं जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं और जब तक तुम मिटोगे नहीं तब तक तुम उसे न पा सकोगे जो कभी नहीं मिटता है इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मामे कम स्वरण सर्वधर्मान पर सब छोड़ छाड़ के तो मेरी शरण आ जा। अर्जुन को भी वो मौत जैसी लगती है इसलिए जितना संघर्ष करता है इतनी लंबी गीता चलती वो लड़ता है सब तरफ से तर्क खड़े करता है वो शरण जाना नहीं चाहता क्योंकि तो शरण जाने का मतलब है मिट गए शरण जाने का मतलब अब हम ना रहे किसी और की मर्जी को हमने अपनी मर्जी बना ली शरण जाने का अर्थ है अब अहंकार को खड़े होने की कोई जगह ना बची शिष्यत्व तो तभी उपलब्ध होता है जब कोई इतनी हिम्मत जुटाता है और किसी के चरणों में आके मर जाता है और कह देता है जो था वो मर गया अब मेरी कोई मर्जी नहीं अब जहां ले जाओ जैसे ले जाओ जो करवाओ मैं चलूंगा अब मैं छाया की तरह हो गया अब मैं न सोचूंगा अब सब सोचना विचारना छोड़ दिया ये तो मृत्यु है और इसी मृत्यु में तुम्हें पहली दफे अमृत का पता चलेगा जैसे कि काले ब्लैक बोर्ड पर तो कोई सफेद चाक से लिख देता है तो दिखाई पड़ता है सफेद दीवाल पर लिखे तो दिखाई नहीं पड़ता ऐसे ही जब तुम्हारा अहंकार बिल्कुल मर रहा होता है तो उसकी मृत्यु की कालीमा चारों तरफ गिर जाती और उसी कालिमा में पहली दफा तुम्हारे अमृत की शुभ रेखा दिखाई पड़ती अन्य दिखाई नहीं पड़ती मर के ही जानता है कोई अमृत क्या है मिट के ही जानता है कोई सनातन क्या है शास्वत क्या है क्षण टूटता है सपना तो शाश्वत का सूर्योदय होता है लाओ से कहता है आक्रांत होना उचित है अहंकार को दौड़ाओ मत गिरादो एक इंच आगे बढ़ने की बजाय एक फुट पीछे हटना श्रेस कर अगर से की सुनी जाए बात तो सारी पृथ्वी शांति से भर सकती है लेकिन जिनकी बात चलती है जिनका सिक्का चलता है वो चाणक्य और मैचा लाओस से का सिक्का चलता नहीं और जिस पे चल गया उसने परमानंद को जान लिया हट जाओ पीछे ने एक पूरा कपूरा निर का पूरा निरअहकार रणनीति का शास्त्र निर्मित किया है वो कहता है जो हट जाए वही सम्मान योग्य है उल्टी ही उसकी धारणा है वो कहता है जो हट जाए वही सम्मान योग्य हम हटने वाले को कायर कहते हैं हम कहते हैं जो हट जाए वो कायर है और हमारी इन्हीं धारणाओं ने मनुष्य को युद्धों से भर दिया है जो हट जाए वो विनम्र है हमने ऐसा क्यों न कहा और धारणाओं तो बहुत कुछ निर्भर करता है दो आदमी लड़ते हैं तो जो छाती पे चढ़ जाता है उसको हम फूल मालाएं पहनाते हैं जो हार गया जो जमीन पे चाण खाने चित्त पड़ा है उसको कोई उठाने भी नहीं जाता तुम हिंसा का इतना सम्मान क्यों करते हो ये जो आदमी छाती पे चढ़ गया है ये हिंसक है ये जंगली जानवर जैसा है इसलिए तुम अपने पहलवानों को देखो तुम्हारे जो बड़े पहलवान वो जंगली जानवरों जैसे दिखाई पड़ेंगे ये कोई शरीर का स्वास्थव नहीं और नहीं तुम्हारे पहलवानों के शरीर स्वस्थ होते सभी घातक बीमारियों से मरते हैं। गामा टीबी से मरता है और 40 साल के बाद सभी पहलवान अड़चन में पड़ना शुरू हो जाते क्योंकि शरीर के साथ उन्होंने जबरदस्ती की है ये जो उनकी फूली हुई मसलें दिखाई पड़ती हैं, ये जबरदस्ती और अपने शरीर के साथ की गई हिंसा के सबूत हैं। ये जंगलीपन है ये कोई शरीर का स्वस्थ नहीं है न कोई शरीर का सौंदर्य है ये पशुता है और एक आदमी दूसरे को चारों खाने चित्त कर देता है इसको हम विजेता मानते हिंद के शरी पागलों की दुनिया मालूम पड़ती है तुम सम्मान हिंसा को क्यों देते हो दुष्ट को क्यों देते हो तुम कायर क्यों कहते हो जो हार गया मूल्य बदल जाएं अगर जो हार गया उसको तुम विनम्र कहने लगो जीवन की पूरी व्यवस्था बदल जाए जो हट गया उसको तुम शिष्ट कहो जो आगे बढ़ गया उसको तुम अशिष्ट कहो तो जीवन और नई यात्रा पर निकल जाए कभी न कभी लाहौल से सुना जाएगा क्योंकि मैख्य वैल्यू और चाणक दुनिया को जहां ले आए वो कोई अच्छी दफा नहीं युद्ध और युद्ध कल है और कल है और हर जगह गला घोंट प्रतिस्पर्धा है और जो आदमी जितने लोगों के गले घोंट दे उतना महान हो जाता है और जो आदमी जितने लोगों के सिरों की सीढ़ियां बना ले और बैठ जाए सिंहासन पर वो विजेता हो जाता है तुम्हारे मूल्यांकन पागलपन के मूल्यांकन है ये नीति नीति नहीं मालूम पड़ती तुम्हारी राजनीति राजनीति नहीं मालूम पड़ती अनिति मालूम पड़ती कोमल को विनम्र को तुम्हारे जीवन शास्त्र में कोई भी जगह नहीं तूफान आता है बड़े वृक्ष गिर जाते हैं लड़ते घास का पौधा बच जाता है लेकिन घास के पौधे का तुम्हारे मन में कोई सम्मान नहीं तुमने विनम्रता की शक्ति बिल्कुल नहीं पहचानी तुम यही कहे चले जाते हो कि टूट जाना भला लेकिन झुकना मत और झुकना लोच और झुकना जीवंतता है जो नहीं झुक सकता वो बूढ़ा है उसकी हड्डियां अकड़ गई हैं पक्षा घास से भरा है किसी न किसी दिन लाभ से समझ न आएगा तो तुम जिनका सम्मान करते थे उनको तुम पैरालाइज कहोगे और जिनको तुमने फूल मालाएं पहनाई थी हिंद केसरी कहा था उनको तुम जंगली जानवर मानोगे वैसे तुम्हारे हिंद केसरी में भी छिपा तो है ही रहे जंगली जानवर ही जिनको तुमने पद्म भूषण और महावीर चक्र बांटे थे उनका तुम मानसिक इलाज करवाओगे और जिनको तुम भारत रत्न कहते थे उनको तुम भारत की मिट्टी कहना भी पसंद ना करोगे लेकिन मूल्यांकन का पूरा क्रांति घटित हो जाती लाओ से विनम्रता के राह से चल रहा है वो कह रहा है हट जाओ ये सौस्तव है राह दे दो एक इंच आगे बढ़ने की बजाय एक फिट पीछे हटना श्रेयस्कर है क्यों क्योंकि आगे जाने की यात्रा अहंकार की यात्रा है उसमें बहुत लोग गए किसी ने कुछ पाया नहीं तुम हटते जाओ तुम्हारा मन कहेगा ऐसे हटने लगे तो सारी दुनिया हमें हटा ही डालेगी कोई हर्जा नहीं कहां पहुंच जाओगे सबसे आखिर में खड़ा कर देगी लेकिन सबसे अखीर में होने में हर्ज क्या है और जिन्होंने भी जाना है उन्होंने सबसे अखिर में खड़े होकर जाना क्योंकि वहां न प्रतियोगिता है न प्रतिस्पर्धा है बुद्ध और महावीर अगर भिखारी हो जाते हैं राय के तो उसका कारण क्या है क्या कुछ भिखारी होने में कोई सत्य के मिलने की ज्यादा सुविधा है नहीं वो सब प्रतिस्पर्धा से हट रहे बड़ी कलह थी बड़ी प्रतिस्पर्धा थी वो प्रतिस्पर्धा से हट रहे हैं वो ना कुछ होने को राजी हैं लेकिन लड़के कुछ होने को राजी नहीं क्योंकि लड़के भी हुए तो क्या हुए जबरदस्ती हुए तो क्या हुए वो जब चा फट गए वो भगोड़े नहीं पलायनवादी नहीं उनके पास बड़ी गहरी दृष्टि है उन्होंने देख लिया कि लड़के भी पाओगे क्या बड़के भी जाओगे कहा क्योंकि जो बिल्कुल आगे पहुंच गए हैं वो बड़े दुख में खड़े वो पीछे हट गए उन्होंने प्रतिस्पर्धा छोड़ दी वो गाँव के भिकारी हो गए जहाँ सम्राट थे वहाँ भिक्षा का पात्र ले लिया हाथ में वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम दौड़ उपद्रव झगड़ा प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता से बाहर हैं हम तो कृपा करो हमने सब मैदान छोड़ दिया कृष्ण का एक नाम मुझे बहुत प्रीतिकर है वो रण छोड़दास उसका मतलब होता है जो युद्ध से भाग खड़ा हुआ जिसने रण छोड़ दिया ऐसा कोई नाम दुनिया में किसी ने भी किसी अवतार को नहीं दिया है रणछोड़ दास जी की प्रतिमाएं है मंदिर और सारी रणनीति लाओ से की रण दास जी की छोड़ दो झगड़ा बाहर अट जाओ जहा कलह पाओ वहाँ से चुपचाप हट जाओ क्योंकि कलहे तुम्हें मिटा देगी चाहे तुम जीतो चाहे तुम हारो कलह तुम्हें हरा देगी चाहे तुम जीतो चाहे तुम हारो जीते तो भी अखिल में पाओगे हार गए हारे तो तो पाओगे ही कि हार गए कलहे जहाँ हो वहाँ से हट जाओ क्योंकि कलह में होना जीवन की ऊर्जा का है कलह होना जीवन की ऊर्जा पर जंग लगवाना तुम चुपचाप हट जाओ जिस धूप में खड़ा आदमी हट जाता है वृक्ष की छाया में ऐसे प्रतियोगिता की धूप में खड़े समझदार हट जाता है अप्रतियोगिता की छाया में तब वहा परम विश्राम है और उस परम विश्राम में ही तुम स्वयं को जान सकोगे क्योंकि वहां अहंकार तो बची नहीं सकता अहंकार तो जीता है प्रतियोगिता से महत्वाकांक्षा से कलह भोजन है अहंकार के लिए अकेले में नहीं जी सकता अकेले में तो गिर जाता है उसके पास पैर ही नहीं है अकेले में वो तो दूसरे से लड़ने के सहारे चलता है अहंकार तो ऐसे ही जैसे कोई साइकिल चलाता है तो पैडल चलाता है पैडल चलाता रहे तो साइकिल चलती है पैडल चलाना रोक दे थोड़ी बहुत देर चल जाए घाट हो तो थोड़ी और ज्यादा चल जाए बाकी फिर अपने आप रुक जाती है समझ नहीं सकती अहंकार साइकिल जैसा है तुम चलाते रहो छोटे बच्चे से चलना शुरू हो जाता है कि क्लास में प्रथम आना है कि नंबर एक खड़े होना है शुरू हो गई यात्रा छोटे छोटे बच्चे विक्षिप्त होने लगते परीक्षा में प्रथम खड़े होना रुग्ण रुगण बाप अगर प्रथम ना आया बच्चा तो इज्जत का सवाल है अगर प्रथम ना आया तो घर में कोई सम्मान न मिलेगा माँ बाप पीछे लगेंगे कि प्रथम आओ क्योंकि ये शिक्षण है प्रथम होने का आज नहीं कल बाजार में फिर इसका उपयोग करना अगर अभी से तुम ढीले पड़े हो पीछे खड़े होने के राजी हो गए तो जिंदगी में क्या करोगे जिंदगी में बड़ी लड़ाई छोटे से बच्चे में जहर डालना शुरू हो जाता है फिर जिंदगी भर ये जहर चलता है धन मकान पद प्रतिष्ठा सब जगह प्रतिस्पर्धा है किसी को हराना है किसी को चारो खाने चित्त करना है लाओस से कहता है अगर कोई तुम्हें चारों खाने चित करने आए उसे कष्ट भी मत देना तुम खुद ही लेट जाना चारो खाने चित हो जाना, और उससे कहना तू बैठने का छाती पे थोड़ा मजा ले ले, जितना लेना हो फिर जब तुझे जाना हो चले जाना वो का मजा ही छीन लिया उस आदमी का क्योंकि मजा तो तुम्हारे लड़ने में और तुम्हारे हराए जाने में था अगर तुम लड़े ही ना मजा ही गया वो आदमी गएगा लेटे रहो हम कहीं किसी और को खोजते तुमसे क्या सार है तुम पढ़ रहो चारों खाने चित, तुम्हारे ऊपर कोई आके नहीं बैठेगा क्योंकि उसमें मजा ही क्या तुम्हारे ऊपर बैठने में तुम लड़ते ही नहीं तुम हारे ही हुए हो मजा तो है कि तुम्हें हराया जाए मजा तो यह है कि तुम लड़ो और जितना बड़ा दुश्मन हो उतना ज्यादा मजा आए जितना शक्तिशाली दुश्मन हो उतना ज्यादा मजा है ऐसे दुश्मन से क्या सार क्योंकि इस अहंकार को कोई भोजन न मिलेगा ला से इसलिए कह रहा है कि तुम न तो खुद अपने अहंकार को बढ़ाओ और न अपने कारण दूसरे के अहंकार को भोजन दो क्योंकि वो भी पाप है तुम उसको भी गलत इंद्र ध्वसों में उलझा रहे हो तुम खुद उलझ रहे हो और दूसरे को उलझा रहे हो तुम हार ही जाओ तुम सर्वहारा हो जाओ और जो सर्वहारा हो गया वही सन्यासी अब उसकी किसी से कोई वैमनस्य की दशा न रही महावीर कहते हैं मिट्टी में सब वैरम मज न के नहीं सबसे मेरी दोस्ती है और किसी से मेरा वैर नहीं ये तभी घट सकता है जब तुम सर्वहारा होने की कला सीख लो और ये बड़ी से बड़ी कला है और पृथ्वी उसी दिन स्वर्ग बन सकेगी जिस दिन इस कला के व्यापक विस्तार की संभावना हो जाएगी कि सब शिक्षण शिक्षणशालाएं विनम्रता सिखाएंगी प्रथम होने का अहंकार नहीं मां बाप हारना सिखाएंगे जीतना नहीं कि सम्मान उसका होगा जो पीछे हट जाता है उसका नहीं जो आगे बढ़ जाता है बड़ी पुरानी कथा है चीन में एक अजनबी विदेश से आया वो जैसे ही उतरा नाव से घाट पर बड़ी भीड़ लगी देखी दो आदमी लड़ रहे थे दोनों से के अनुयायी मालूम पड़ते बड़ा झगड़ा चल रहा था बड़ी गालियां दे रहे थे घूसे उठाते थे दौड़ते थे लेकिन हमला नहीं हो रहा था बस ये सब बातचीत चल रही थी और चेहरे पर क्रोध भी नहीं था उनके, गालियां भी दे रहे थे लेकिन क्रोध भी नहीं था आज ना भी बड़ा हैरान हुआ थोड़ी देर खड़ा देखता रहा तो मामला क्या है इतने जोश में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन टूट क्यों नहीं पड़ते और ये भीड़ खड़ी क्या देख रही तो लोगों ने कहा कि भीड़ ये देख रही है जो पहले टूट पड़े वो हार गए बस भीड़ बदा हो जाएगी बात खत्म हो गई एक दूसरे को उकसा रहे हैं कि पहले तुम आक्रमण कर दो क्योंकि जिसने आक्रमण कर दिया वो हार गया इनकी पूरी कोशिश ये है कि दूसरा इतना प्रवोकेशन में आ जाए इतना उत्तेजित हो जाए कि हमला कर बैठे बट हमला किया कि भीड़ विसर्जित भी हो जाएगी बात खत्म हो गई जिसने हमला किया वो हार गया कभी ऐसी दुनिया बनेगी जब हमला करने वाला हारा हुआ समझा जाएगा तब जीवन एक नई यात्रा पर निकलेगा लाहौल कहता है सैन्य दल के बिना कुछ करना आस्तीन नहीं समेटना सीधे हमलों से चोट नहीं करना बिना हथियारों के हथियार बंद रहना ये न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि राष्ट्रों के लिए भी सुझाव है कमजोर आदमी जल्दी से आस्तीन समेट लेता है असल में कमजोर आदमी जल्दी से क्रोध में आ जाता है क्रोध कमजोरी का लक्षण है क्रोध का अर्थ ही है कि तुम्हारी बुद्धि की सीमा आ गई इसके पार अब तुम बुद्ध होने को राजी हो तुम्हारी समझ खो गई अब तुम पागल होने के लिए राजी हो क्योंकि क्रोध क्षण भर के लिए आ गया पागलपन क्रोध की और पागल की अवस्था में भेद समय का है गुण का नहीं है क्रोध का अर्थ है टेम्पररी अस्थाई पागलपन और पागलपन का अर्थ है स्थायी क्रोध पागल 24 घंटे उत्तेजित उसने समझ को बिल्कुल ही ताक पर रख दिया तुम कभी कभी ताक पे रखते हो फिर थोड़ी बात फिर उठा के संभाल लेते हो कि गलती हो गई पछतावा कर लेते हो लेकिन क्रोध में तुम जो करते हो वो पागल ही कर सकता है तुम अगर क्रोध में अपनी अवस्था देखना चाहो तो कभी आईने के सामने खड़े होकर क्रोध की सब भावभंगीमा करना तब तुम्हें पता लगेगा कैसे सुंदर तुम दिखाई पड़ते हो जब तुम क्रोध में आ जाते उछकना कूनना गाली देना चीजें तोड़ना फोड़ना आईने के सामने जरा देखते रहना अपने को यही तुम्हारी क्रोध की स्थिति है क्रोध में तुम बताते हो कि तुम विकसित नहीं हो पाए तुम्हारे पास चैतन्य की क्षमता नहीं क्रोध का अर्थ है कि तुम अपने भीतर नहीं हो बाहर हो तो कोई भी तुम्हें हिला देता है बाहर कोई भी डमाडोल कर देता है जरा सी बात और तुम्हारा संतुलन खो जाता है ये संतुलन है ही नहीं किसी तरह तुम अपने को संभाले हो आस्थिम नहीं समेत समेटना सैन्य दल के बिना कुछ करना सीधे हमलों से चोट नहीं करना बिना हथियारों के हथियार बंद रहना इस लाहौसे के वचन पर एक पूरा शास्त्र जुदों का निर्मित हुआ है और वो शास्त्र ये है कि सीधा हमला न करना जूदों का प्रशिक्षार्थी जब किसी से लड़ता है तो हमला नहीं करता हमला झेलता है जुदो की पूरी कला है हमले को झेलना और हमले को इस तरह झेलना कि शरीर में कोई प्रतिशोध और प्रतिरोध न हो समझो कि आप एक घूसा मुझे मारे तो जो सहज सामान्य वृत्ति होगी वो योगी हो की कि के विपरीत में अपने हाथ को खड़ा कर दूं ताकि हाथ पे घूसा पड़ जाए और मेरे चेहरे को नुकसान न पहुंचे लेकिन हाथ अकड़ा होगा हड्डी सख्त होगी क्योंकि जब कोई हमला कर रहा है तो जितना हाथ अकड़ा होगा यह हमारा ख्याल है उतनी ही चोट आसानी से बचाई जा सकेगी क्योंकि हाथ अकड़ा होगा तो सब की साली होगा जूदो कहता है बिल्कुल गलत है बात दूसरे की चोट से तुम्हारा हाथ नहीं टूटता तुम्हारी अकड़ से टूटता है क्योंकि दूसरा एक ऊर्जा फेंक रहा है घुसे के द्वारा और तुम्हारा हाथ अकड़ा है उस ऊर्जा तुम्हारे हाथ में संघर्ष हो जाता है अकल की वजह से हड्डी टूट जाती तुम कहोगे लोगों से जाके किसने मेरी हड्डी तोड़ दी जूदो कहता तुम गलती बात कर रहे हो हड्डी तुमने खुद तोड़ ली तुम हड्डी को लोचपूर्ण रखते भीतरी बारीक फासला है तुम हड्डी को ऐसे रखते जैसे आदमी चोट करने नहीं आ रहा आलिंगन करने आ रहा प्रेम करने आ रहा और तुम्हारी तो दशा इतनी विकृत हो गई है कि कोई आलिंगन भी करे तो भी तुम हड्डी को मजबूत रखते हो तो क्या पता नहीं क्या इरादा हो कभी तुमने गौर किया कि कोई तुम्हें आलिंगन में भर ले तो भी तुम समझे रहते हो चारों तरफ देखते हो कोई इसका इरादा क्या मुस्कुराते हो लेकिन छूट ना चाहते हो हड्डी अकड़ी रहती आलिंगन में भी इसलिए प्रेम तक भी तुमने प्रवेश नहीं कर पाता जूदो कहता है कि जब तुम्हारे हाथ पर कोई चोट मारे तुम्हारा हाथ कोमल हो अगर हाथ कोमल है तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा की घटना घटती है वो घटना यह है कि घूसा एक खास मात्रा की ऊर्जा और विद्युत लेके आ रहा है वो आदमी ना समझे वो अपनी ऊर्जा गंवाने को तैयार है क्योंकि जब तुम किसी को घूसा मारते हो तो तुम्हारी खास मात्रा में ऊर्जा वह हो रही घुसा ऐसे नहीं मारा जाता इसलिए तो दो चार दस के बाद तुम थक जाओगे, क्योंकि ऊर्जा चुक गई जूदो कहता है जब कोई तुम्हें ऊर्जा पूर्ण हाथ से चोट कर रहा है तब तुम पीने को तत्पर रहो लड़ने को नहीं वो जो ऊर्जा आ रही तुम्हारे हाथ पर उसको तुम पी जाओ विरोध मत करो तुम खाली जगह दे दो इसको लाओसे ने कहा स्तरण होने की कला जैसे स्त्री पी जाती है पुरुष की ऊर्जा को ऐसे तुम इस ऊर्जा को पी जाओ जगह दे दो कोमल रहो और तुम पाओगे कि जो ऊर्जा उसने फेंकी वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा हो गई और अब तो इसको जांचने के वैज्ञानिक उपाय भी बराबर निश्चित ही उसकी शरीर की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाती इसको लाओ से कहता है बिना चोट किए बिना हराए हराना तुम उसको चोट करने दो मगर जुदो सीखने में लोगों को 10 से लेकर 20 साल तक लग जाते क्योंकि हमारी आदतें लड़ने की इतनी पुरानी है उनको छोड़ना मुश्किल बार बार लौट आती जब कोई जुदो सीख लेता है तुम उसे हरा नहीं सकते और वो तुम्हें हराएगा नहीं और तुम हार जाओगे क्यूँकी वो तुम्हें थका डालेगा तुम चोट करोगे और वो तुम्हारी ऊर्जा को पीता रहेगा पांच सात मिनट के भीतर तुम पाओगे तुम थक गए तब तुम्हें सिर्फ हाथ का धक्का दे देना काफी है तुम चारों खाने चित पड़े हो उतना भी जरूरी नहीं है अगर जुड़ों का आदमी पूरा कुशल हो तो तुम्हें एक ऐसी हालत में ला देगा थका थका के कि तुम खुद ही गिर के चारों खाने चित हो जाओगे तुम उसने हाथ जोड़ लोगे की तुम भैया जा बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र दुनिया में बहुत कम शास्त्र इतने महत्वपूर्ण हैं जितना जुजो, जुदो, या या अकिदो ये तीन शास्त्र जापान और चाइना में विकसित हुए बड़ी अद्भुत कलाएं हैं तो तुमने देखा शराबी रास्ते पे गिर पड़ता है तो चोट नहीं आती शराबी कॉमलता से गिरता उसे पता ही नहीं कि वो गिर रहे हैं। तो अकड़ेंगे कैसे तुम गिरो बच्ची जगह हड्डियां टूट रात भर पड़ा रहता है सड़क अनेक जगह गिरता है फिर उठता है सुबह तुम देखो वो नहा दो के फिर दफ्तर की तरफ जा रहे है बिल्कुल ठीक ठाक रात तुम सोचते इनको तो अस्पताल में ना मालूम कितने दिन रहना पड़ेगा सराबी जुदो जानता है पता नहीं है उसे लेकिन वो होश में ही नहीं है तो गिरता है तो वो समझते नहीं कि गिर रहे वो गिर जाता है बस गिर जाता है कोई लड़ाई नहीं और जब लड़ाई नहीं होती तो पृथ्वी और उसके बीच कलहे नहीं है और जब कोई लड़ाई नहीं है तो वो बिल्कुल गिर जाता है जैसे कि मां की गोद में गिर रहा हो इसलिए हड्डियां नहीं टूटती छोटे बच्चे भी दिन भर गिरते हैं और कुछ नहीं बिगड़ता अभी उन्होंने हार्वर्ड में एक प्रयोग किया एक पहलवान को रखा एक बच्चे के पीछे कि आठ घंटे जो बच्चा करे वही तुम्हें करना है तो देखें कि बच्चे के पास ऊर्जा कितनी छह घंटे बाद पहलवान पस्त हो गए और उसने तो कहा हाथ जोड़े बहुत पैसा उसको दिया जाने वाला था तो उसने कहा तो लेकिन आठ घंटा हम पूरा नहीं कर सकते ये हमें मार ही डालेगा और बच्चा और मजे में आ गया जब उसने देखा कि कोई उसका अनुकरण करता है वो उचकता तो पहलवान उचकता है वो गिरता तो पहलवान गिरता तो बच्चे ने तो पूरा आनंद लिया और बच्चा बिल्कुल नहीं थका था वो आठ घंटे के बाद बिल्कुल ताजा था रोज तो थोड़ा सो भी जाता था सोया भी नहीं इस पहलवान को उसने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया लेकिन बच्चे की कला क्या है वो सिर्फ गिरता है चोट नहीं खाता जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे चोट लगनी शुरू होने लगती जैसे जैसे अहंकार निर्मित होता है वैसे वैसे बचाओ शुरू हो जाता है तुमने बचाया कि तुम मुश्किल में पड़ोगे लाहसे कहता बचाओ मत और इसको वो कहता है बिना हथियार बंदों के हथियार बंद रहना सारे संसार को तुम स्वीकार कर लो और अब गहरी बात ये तो बाहर की बात है इसका एक गहरा पहलू है और वो पहलू है भीतर के शत्रुओं के साथ भी यही व्यवहार करना लोभ है क्रोध है काम है इनसे भी तुम लड़ना मत अन्यथा तुम हार जाओगे इनसे भी तुम द्वंद में मत पड़ जाना अन्यथा तुम मिट जाओगे क्रोध के साथ भी तुम पीछे हट जाना क्रोध को कहना कि ठीक है आजा जा क्रोध तुम्हारी छाती पे बैठे बैठ जाना तुम चारों खाने लेट जाना। कि बैठ क्रोध से लड़ना मत अगर तुम क्रोध से लड़े तो क्रोध जीतेगा तुम्हारोगे तुम लाख कसमें खाओ पश्चाताप करो कोई फर्क न पड़ेगा क्योंकि क्रोध तुम्हारी ही ऊर्जा है उससे लड़ने का मतलब है तुम अपने को दो खंडों में बांट रहे हो तुम ही लड़ोगे क्रोध की तरफ से तुम ही लड़ोगे क्रोध के विरोध की तरफ से ये तो पागलपन है ये तो ऐसा हुआ कि वृक्ष को पानी भी सींच रहे हैं शाखाओं को भी काटे जा रहे हैं पानी भी दिए जाते हैं शाखाएं भी काटते हैं तुम ही हो दोनों तरफ जैसे बाएं दाएं हाथ को तुम लड़ाओगे तो कौन जीतेगा हाँ तुम चाहो धोखा अपने को देना तो दाएं को बाएं के ऊपर कर लो और सोच लो कि जीत गए लेकिन तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे अपने को धोखा दे रहे हो एक क्षण में चाहो तो बाएं को फिर दाएं के ऊपर कर लो वही तुम कर रहे हो जिंदगी जिंदगी से क्रोध से लड़ते हो कौन है वहां लड़ने को जिससे तुम लड़ रहे हो तुम्हारी ही ऊर्जा तुम लड़ो मत तुम ऊर्जा को वापस पी जाओ क्रोध का अर्थ है ऊर्जा दूसरे की तरफ जानी शुरू हुई है विनाश के लिए तुम तुम शांत हो जाओ। तुम क्रोध को कहो कि हमारी कोई लड़ाई ही नहीं तू हो तू रहे उठने दो धुआं क्रोध का तुम्हारे चान तक तो। घिरने दो धुएं को तुम कुछ मत करो तुम शांत भीतर बैठे रहो तुम लड़ो ही मत तुम अचानक पाओगे क्रोध धीरे धीरे आत्मसात हो गया खुद में फिर वापस डूब गया वो तुम्हारी ही लहर थी जैसे सागर में लहर उठती फिर वापस सो गई और जब तुम एक दिन इस कला को सीख लोगे कि क्रोध तुम में ही वापस सो जाता है तो तुम पाओगे कि कितनी ऊर्जा तुम्हारे पास है, आनंद ऊर्जा के तुम धनी हो जाते हो काम वासना उठती है देखते रहो लड़ो मत न भोगने जाओ न लड़ने जाओ क्योंकि भोगोगे तो भी खोओगे, लड़ोगे तो भी खोओगे। अगर लड़ने और भोगने में ही चुनना हो तो भोगना बेहतर क्योंकि ऊर्जा तो दोनों कारण खो जाएगी अगर लड़ने और भोगने में चुनना हो तो भोगना बेहतर कम से कम कुछ उपयोग तो हो जाएगा इसलिए मुझसे अगर तुम पूछो तो हिमालय में रहते सन्यासी से बाजार में रहते ग्रस्त की मेरी चुनाव वो बेहतर क्योंकि कम से कम ऊर्जा का कुछ उपयोग तो हो रहा है सन्यासी तो सिर्फ ऊर्जा से लड़ रहा है और लड़ने वाला ज्यादा कठिनाई में पड़ेगा अंत क्योंकि लड़ने से कभी कोई समझ नहीं आती भोग से तो ज्ञान आ भी जाए त्याग से कभी ज्ञान नहीं आता इसलिए तो परमात्मा भोगी पैदा करता त्यागी पैदा नहीं करता त्यागी खुद बन जाती परमात्मा की समझ साफ है कि परमात्मा भोगी पैदा करता है क्योंकि पता है कि भोग की ही समझ से एक दिन योग का जन्म होगा भोग में से गुजर के ही एक दिन समझ परिपक्व होगी योग का फल पकेगा इसलिए परमात्मा संसार बनाता है से गुजरना अपरिहारी है अगर तुमने लड़ना शुरू कर दिया काम की ऊर्जा से लड़े तो तुम अपने से ही लड़ रहे हो तुम धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाओगे ऐसा हुआ कि मुल्ला नसुद्दीन अपने बुढ़ापे में गांव का काजी बना दिया गया गांव का न्यायाधीश हो गया पहला ही मुकदमा आया और मुकदमा बड़ा उलझन से भरा था एक पति और पत्नी में झगड़ा हुआ था और वो अदालत में काजी के पास आ गए थे पति के कान से खून बह रहा था और वो कह रहा था कि पत्नी ने उसका कान काट लिया और पत्नी इनकार कर रही थी तो नसरुद्दीन ने कहा कि इस तो फिर विचार करना पड़ेगा ये तो बड़ी जटिल बात है पत्नी इंकार करती है और कोई गवाया नहीं तो क्यूँकी घर में वो दोनों अकेले थे रात में झगड़ा हुआ पत्नी कहती मैंने काटा नहीं खुद ही अपना कान काट लिया पत्नी कह रही थी सारी अदालत जाए राजी हो गई कि कोई अपना कान कभी का काट सकता है लेकिन नसुद्दीन इतनी आसानी से राजी नहीं हो सकता उसने कहा कि एक घंटे का मुझे समय चाहिए दरवाजा बंद करके बगल के कमरे में गया सब तरह उछला कूदा अपने कान को काटने के लिए कई दफा इसमें टकरा गया से, कभी जमीन पे गिरा सब छुल गया लहू लुहान हो गया लेकिन कान न काट पाया थका मानता चारों खाने चित्र पड़ा सोचने लगा कि क्या मामला क्या है तो उसे याद आया कि ये काम बड़ी कुशलता का मालूम पड़ता है इसलिए अभ्यास की जरूरत है कई दफे कान के बिल्कुल करीब भी पहुंच गया मगर चुप गए ये मालूम होता है कि कोई योग का अभ्यास ये इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता लेकिन एक बात हाथ आ गई सूत्र पकड़ में आ गया वो बाहर आया उसे देख के उसकी अदालत भी हैरान हुई कि सब कपड़े फट गए लहूलुहान, पूछा कि क्या हुआ उसने कहा कि मैंने पहले कोशिश की कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच या पत्नी झूठ बोल रही है या सच अब एक काम किया जाए कि आदमी को शरीर को जांचा जाए अगर इसको जगह जगह चोट लगी हो तो इसी ने काटा है तो क्योंकि मेरी हालत देख रहे काटने की कोशिश में यह हालत हो गई तो पत्नी ने नहीं काटा है लेकिन देखा गया आदमी उसको कहीं चोट नहीं थी तसुद्दीन तो ने कहा इससे जाहिर होता है कि आदमी बड़ा कुशल ये बड़ा अभ्यासी हठियोगी मालूम होता है इस सालों के अभ्यास से ऐसी कला और सिद्धि आती आदमी को अपने कान काटना कोई आसान मामला नहीं और सब की यही कर रहे अपना ही कान काटने की कोशिश कर रहे तुम उछलो ही उल्टे सीधे कितने ही खड़े हो अपना कान न काट पाओगे अपने को तुम काट ही न पाओगे क्योंकि वह तुम ही हो दूसरा नहीं लड़ो काम से क्रोध से तुम कभी जीत ना पाओगे और तुम सदा पाओगे कि काम क्रोध तुम्हारे मन पे सवार है जिससे तुम लड़े वो तुम्हारा पीछा करेगा लाओ से कहता है आत्मसात कर लो तो अगर भोग और त्याग में चुनना हो तो मैं भोग के पक्ष में लेकिन अगर भोग और योग में चुनना हो तो मैं योग के पक्ष में क्योंकि योग अतिक्रमण है ट्रांसेंडेंस है वो भोग के अनुभव से ऊपर जाना है अब तुम एक प्रयास करके देखो जब क्रोध उठे द्वार बंद कर लो शांत बैठ जाओ उठने दो तो क्रोध को तुम न तो क्रोध किसी पर प्रकट करो और न तुम क्रोध के विपरीत लड़ो और उसे दबाओ तुम उठने दो तो क्रोध को उसे पूरी छूट दे दो कि तुझे जो होना हो मन में बड़े विचार उठेंगे बड़ी तरंगें आएंगी किसी की हत्या कर देनी है उठने तो तरन्या कोई चिंता नहीं तुम दूर खड़े देखते रहो जैसे सिर्फ एक दर्शक हो कितनी देर ये टिकेगा थोड़ी देर में तुम पाओ की लहरें जा चुकी सब शांत हो गया ऊर्जा वापस अपने स्रोत में गिर गई ऐसे ही कामवासना की ऊर्जा भी वापस अपने स्रोत में गिर जाती और जो इस कला में निष्णात हो जाता है उसके पास इतनी ऊर्जा होती जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है महावीर ने तो कहा है अनंत वीर ऐसा व्यक्ति अनंत ऊर्जा से भर जाता है इतनी ऊर्जा हो तुम्हारे पंखों में तो ही परमात्मा की तरफ उड़ पाओगे तो ना तो तुम्हारा त्यागी उड़ पाता क्योंकि वो लड़ने से मरा जा रहा है ना तुम्हारा भोगी उड़ पाता क्योंकि वो भोग में टूटा जा रहा है दोनों से अलग है यात्रा भोग में योग को साध लो मेरी संन्यास की वही परिभाषा है कि तुम जहां हो वहीं अपनी ऊर्जा को आत्मसात करने लगो व्यर्थ मत गमाओ न लड़ने की कोई जरूरत है न फेंकने की कोई जरूरत है लीन कर लेना है तो जब क्रोध आए तब तुम लड़ने आगे मत बढ़ो तुम पीछे हट जाओ जब क्रोध की बिजली चमके तब तुम कोई संघर्ष करा मत करो तुम शांत बैठ जाओ चमकने दो तो बिजली वो तुम्हारी ही ऊर्जा है और जल्दी ही तुम पाओगे जैसा मैंने कहा कमजोर क्रोध करता है शक्तिशाली करुणा करता है वो भी तुमसे कह देना चाहिए जब शक्ति बहुत होती है तब क्रोध तो होता ही नहीं करुणा ही होती है। वो बहुत शक्ति का लक्षण है क्रोध तो कम शक्ति का लक्षण है क्रोध तो दिवालिया शक्ति का लक्षण है करुणा महान शक्ति का लक्षण है गहन होती है शक्ति तब तब तुमसे करुणा ही पैदा हो सकती और क्रोध और करुणा की शक्ति एक ही है मात्रा का ही भेद है काम वासना छोटी शक्ति का लक्षण है प्रेम मान शक्ति का लक्षण है जब शक्ति विराट होती है, तो प्रेम बन जाती जब शक्ति क्षुद्र होती बूंद बूंद चूती है तब काम वासना बन जाती शक्तियां वही है जब शक्ति कम होती तब अहंकार बन जाती जब विराट होती तो परमात्मा बन जाती जब तुम छोटे छोटे होते हो थोड़े थोड़े होते हो तो तुम्हारी सीमा होती जब तुम ओवर होते हो बहने लगते हो चाओ कूल किनारे तोड़कर तब तुम विराट हो जाते हो आत्मसात करो शक्ति को छिद्रों से बाहर मत जाने दो और लड़ो भी मत कितनी देर टिकेगा क्रोध ये कभी तुमने ख्याल किया कितनी देर टिकेगा दुख कितनी देर टिकेगा तुम्हारा सुख सभी क्षण भंग तुम जरा रुको तो वो अपने आप आते हैं और चले जाते हैं तुम नाहक बीच में खड़े हो जाते हो तुम अपने को हटा लो सुबह होती है सांझ होती है ऐसे ही दुख आते हैं सुख आते हैं वर्षा होती है ग्रीष्म होता है ऐसे ही क्रोध आता है दया आती है वसंत है और पतझड़ ऐसे ही तुम्हारे मन के मौसम तुम जल्दी मत करो सब अपने से आता है चला जाता है तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है बीच में आने की तुम थोड़े दूर खड़े होना सीख लो जरा सा फासला और बड़ी क्रांति हो जाती तो भीतर के लिए भी यही रणनीति है। शत्रु की शक्ति को कम कर आकने से बड़ा अनर्थ नहीं शत्रु की शक्ति का अवमूल्यन मेरे खजाने को नष्ट कर सकता है इसलिए जब दो समान बल की सेनाएं आमने सामने होती हैं, तब जो सदा सही है झुकता है वही जीतता है वही जयी होता है बाहर के युद्ध के लिए भी शत्रु की शक्ति को कभी कमत मानना अन्यथा वही तुम्हारी हार बनेगी शत्रु की शक्ति को अपने से ज्यादा ही मानना तो ही तुम तत्पर रह सकोगे तो ही तुम सजग रहोगे जिसने शत्रु की शक्ति को कम मान लिया, वो हारने के रास्ते पर जा चुका लेकिन अहंकार हमेशा उल्टा करता है अहंकार अपनी शक्ति को बहुत मानता है दूसरे की शक्ति को हमेशा कम करके मानता है अहंकार खुद को तो फुला के रखता है दूसरे को सुकड़ा के देखता है इसलिए अहंकार जगह जगह पराजित होता है और दुख पाता है विनम्रता सदा दूसरे को बड़ा मानती अपने को सदा छोटा मानती इसलिए अगर विनम्र आदमी से कभी कोई अहंकारी आदमी जूझ जाए तो अहंकारी हारेगा ही उसके हारने के सिवा कोई उपाय नहीं इसलिए नहीं कि विनम्र से हराता है बल्कि उसका अहंकार ही उसे हराते मैंने सुना है की एक राजनीतिज्ञ को एक जंगल में एक आदिवासी कौम ने पकड़ लिया वो आदिवासी कौम नरभक्षी आदिवासी कौम का जो प्रधान था वो कभी कभी राजधानी भी गया था उस सबों में गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस उसको निमंत्रण मिलते थे वो अकेला आदमी था जो राजधानी होके आया था सारा कबीला तो उस सुख था कि जल्दी से जल्दी इस राजनीतिक को भूता बनाया जाए खा लिया जाए वो भूखे थे बहुत दिन से आदमी नहीं मिला था लेकिन वो कबीले का जो प्रमुख था वो उसकी बड़ी प्रशंसा और स्तुति कर रहा था कि तुम महान से महान नेता हो तुम जैसा बुद्धिमान नेता संसार में कहीं भी नहीं असली में तुम्ही को प्रधानमंत्री होना चाहिए लेकिन लोग ना समझे और तुमको अभी तक नहीं पहचान पाए आखिर लोग परेशान हो गए एक ने आके कान में कहा कि क्या बकवास लगा रखी है हम भूखे हैं इसका भरता बनाए उसने कहा तुम ठहरो ये राजनीतिक पहले इसे फुला देने तो जरा ये ज्यादा बड़ा हो जाए तो सबका पेट भर सकेगा जरा बड़ा इसे कर लेने तो अहंकार को फुलाया जाओ वो बड़ा होता जाता है वो रबर के फुगो जैसा है और उसे पता नहीं कि जितना बड़ा होगा उतनी फूटने के करीब आ रहा है अहंकार अपने से ही टूटता है किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं वो खुद आत्मघाती है लाश से कहता है शत्रु की शक्ति को कम आंकने से बड़ा अनर्थ नहीं उससे तुम्हारा जीवन का खजाना नष्ट हो सकता है इसलिए जब दो समान बल की सेनाएं आमने सामने होती हैं तब वही जीतता है जो सदा सही है झुकता है विनम्र विनम्रता में बड़ी सुरक्षा है अहंकार में बड़ी असुरक्षा है क्योंकि विनम्रता को तोड़ा नहीं जा सकता अहंकार तो अपने आप ही टूट रहा है तुम्हारे सहारे के बिना भी टूट जाएगा तुम्हें तोड़ने की जरूरत भी नहीं अहंकार तो अपने आप ही जहर है विनम्रता अमृत ये बाहर के शत्रुओं के संबंध में तो सच है ही भीतर के शत्रुओं के संबंध में भी सच तुम क्रोध को छोटा करके मत मानना नहीं तो मुश्किल में पड़ोगे बहुत लोगों ने माना और मुश्किल में पड़े तुम काम वासना को छोटा करके मत मानना जिन्होंने माना वो झंझट में पड़ गए काम वासना बड़ी ऊर्जा है सारी प्रकृति का खेल उसमें छिपा है सारी प्रकृति की जीवन धारा है काम ऊर्जा छोटा करके मत मानना छोटा करके मानने वाले सब तरफ है वो तुम्हें जगह जगह मिल जाएंगे एक सन्यासी मेरे पास आए वो कुछ दिन मेरे पास रुके मैंने उनको कहा कि तुम और सब तो ठीक है मगर ये लकड़ी की खड़ा घर में मत तर खटर पटर तुम जहां जाते हो तो बड़ा हो पता उन्होंने कहा तो ही पड़ेगी क्योंकि नहीं तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए क्या पागलबन की बात लकड़ी की खड़ाओं से ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए मेरे गुरु ने बताया है और ऐसी पुरानी धारणा है भारत कि दोनों उंगलियों के बीच में अंगूठे और अंगुली के बीच में जब लकड़ी की खड़ाऊ पकड़ी जाती तो वहां कोई नस है उस नस से दबाव पड़ने से आदमी ब्रह्मचारी रहता कितना छोटा करके मान रहे हो तो तुम ब्रह्मचरी को कामवासी? काम तो सकता तुझे मह उपलब्ध हुआ उसमें कभी हुआ तो नहीं इसलिए तो खड़ा छोड़ भी नहीं सकता ये तर्क होता है भी अभी हुआ नहीं कितने दिन से खड़ाऊ पहनता उसमें का कोई आठ साल हो गए आठ साल में भी ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं हुआ थक गया तेरा अंगूठा भी नस भी अब तक जड़ हो चुकी होगी और अगर नसबंदी ही करवानी है तो अस्पताल में जाके करवा लो खड़ाओं का झंझट लिए लेके चल छोटा करके मत मान लेना नहीं तो तुम जो उपाय करोगे वो बहुत छोटे होंगे और उन उपायों से तुम जो पाना चाहते हो वो बहुत बड़ा है बहुत से लोग इसी तरह के उपाय करते हैं। एक योगी को मैं जानता हूं जो आएंगे तो वो पहले पूछते कि इस जगह पे कोई स्त्री तो नहीं बैठी थी मैं पूछा कि मामला क्या उन्होंने कहा दस मिनट तक उस स्थान पे स्त्री की शक्ति स्त्रीण शक्ति की तरंग में रहती और उनसे ब्रह्मचर्य में खंडन हो जाता अब ये पागल है स्त्री बैठी थी उस जगह बैठने में इनको घबराहट और डर है। और ये पूरी पृथ्वी स्त्री है जहां बैठोगे वहीं स्त्री इसलिए तो हम पृथ्वी को माता कहते और कैसे बचोगे तुम स्त्री से स्त्री से पैदा हुए हो तुम्हारे रोए रोए स्त्री जब एक बच्चे का जन्म होता है तो आधा तो दान बाप का होता है आधा माँ का होता है तो तुम्हारा आधा शरीर स्त्री है आधा पुरुष है एक एक कण में स्त्री और पुरुष छिपे और तुम कुर्सी पे बैठने में डर रहे हो और आधी स्त्री भीतर लिए चल रहे हो जिसको तुम हिमालय चले ले जाओ कैलाश तो भी कोई उपाय नहीं है वो तुम्हारे साथ ही रहेगी तुम्हारे शरीर का कण कण स्त्री पुरुष के मेल से बना है और इतने अगर डरे हुए हो कि दस मिनट पहले बैठी हुई स्त्री की तरंग ने तुम्हें दिक्कत देंगी तब तुम बच ना पाओगे सब तरफ स्त्रियां घूम रही। रहीं तरंगे ही तरंगे जहां जाओगे वही स्त्री पुरुषों से थोड़ी ज्यादा ही कहा जाओगे बचोगे कहा लेकिन तुमने शत्रु को छोटा करके मान लिया है इसलिए तुम छोटे छोटे उपाय कर रहे हो तुम चम्मचों से सागर को खाली करने की कोशिश में लगे हो ये कभी खाली ना होगा भीतर की शक्तियों को भी छोटा करके मत मानना क्रोध भी बड़ी विराट शक्ति है इसलिए तो जिंदगी भर कोशिश करके भी मिटता नहीं रोज तय करते हो कि अब ना करेंगे और जब आता है तब बिल्कुल भूल जाते जब आता है तब याद ही नहीं रहती सब निर्णय सब संकल्प मिट्टी हो जाते है। जब आता है तो झंझावा आपकी तरह पकड़ लेता हाँ जब चला जाता तब तुम फिर बुद्धिमान हो जाते फिर पछताने लगते हो कि गलती हो गई आज अब दोबारा ना करूंगा और तुम ये भी नहीं सोचते ये बात तुम कितनी बार कह चुके हो कि दोबारा ना करूंगा काम वासना पकड़ती है तब तुम बिल्कुल पागल हो जाते हो हाँ जब काम वासना जा चुकी तब तुम्हें सब ब्रह्मचरी की बातें आने लगती तब तुम सोचने लगते हो कि ब्रह्मचरी ही जीवन उठा लेते हो कि पढ़ने लगते और हो और निर्णय करते हो बस अब ये आखिरी हो गए और तुम कभी ये पूछते भी नहीं कितनी बार तुमने कहा कि ये आखिरी हो गए और इतनी बार हार के भी तुम्हारी बेसर्मी की हद है कि तुम फिर फिर वही कहे चले जाते कि हो कि अब की बार आखिरी हो गए शर्म भी नहीं आती यदि नहीं देख पाते कि कितनी बार पराजित हो चुके फिर आप किस मुंह से ये निर्णय कर रहे हो कम से कम ये मुंह ही बंद कर दो ये निर्णय ही छोड़ दो एक बूढ़े आदमी ने कलकत्ते में मुझे कहा वो एक बहुत अनूठे आदमी थे उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने चार बार ब्रह्मचरी का निर्णय जीवन में लिया एक मूर्ख सज्जन भी मेरे पास बैठे थे वो बड़े प्रभावित हुए मैंने कहा तुम प्रभावित ना हो पहले पूछो तो कि ब्रह्मचरी का संकल्प भी बार लेना पड़ता है तो पहली बार लिया उसका क्या हुआ फिर दूसरी बार लिया उसका क्या हुआ फिर तीसरी बार लिया उसका क्या हुआ तुम इतने प्रभावित वो चार बार से बहुत प्रभावित हुए कि चार बार लेकिन चार बार का मतलब क्या होता है और मैंने कहा कि तुम जल्दी मत करो क्योंकि मेरा हिसाब कुछ और है मैं ये पूछता हूं कि पांचवी बार क्यों नहीं लिया तो उन्होंने कहा इतना हार गया कि फिर मेरी हिम्मत ही ना रही वो ईमानदार फिर मेरी हिम्मत न रही चार बार बहुत हो गया जब बार बार हारना और पराजय बार बार होनी है तब निर्णय भी किस मुंह से लेना क्या सार है लेने का शक्ति को छोटी करके मत मानना सब शक्तियां विराट है क्योंकि सभी शक्तियां परमात्मा से ही आती है सभी शक्तियां विराट है चाहे ऊपर से तुम्हें लहर छोटी दिखाई पड़ती हो नीचे तो सागर ही छिपा है क्रोध भी उसका है काम भी उसका है तुम छोटा करके मत मानना खड़ा हूंगा उसे हलना होगा जिस दिन तुम ये समझोगे कि सभी विराट का है और सभी विराट है उस दिन तुम लड़ाई तो उठाओगे नहीं विराट से क्या लड़ना है तब तुम दर्शक हो जाओगे दृष्टा हो जाओगे और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने भीतर साक्षी हो जाता है हट जाता है लड़ाई नहीं करता चुपचाप देखता है जो भी विराट की लीला चल रही, उसका निरीक्षण करता है बिना किसी निर्णय के ना तो कहता है ये बुरा है ना कहता है वो भला है ना तो ब्रह्मचरी के पक्ष में है ना काम के पक्ष में देखता है कि क्या हो रहा है कैसा ये खेल है कि काम उठता है अगर तुम उस बीच उसके साथ जुड़ जाओ साक्षी भाव खो जाए तो भोग लोगे अगर उस बीच तुम उससे लड़ने लगो तो ब्रह्मचरी का संकल्प कर लोगे लेकिन अगर तुम सिर्फ देखते रहो कर्ता बनो ही न इधर न उधर इस तरफ न उस तरफ न पक्ष में ना विपक्ष में तो तुम एक बड़े अनूठे रहस्य पर पहुंचते हो वही काम ऊर्जा वापिस तुम्हें समाज आती तुमसे ही उठी थी वर्तुल पूरा हो जाता है तुम उसका कोई उपयोग नहीं करते ना लड़ने में ना भोगने में उपयोग ही नहीं होता काम वासना फिर वापिस अपने में समाज आती और जब काम वासना वापिस तुमने समाती है तब तुम इतनी मधुरी ऐसी मिठास लगेगी पूरे रक्त में ऐसी गहन शांति का तुम्हें अनुभव होगा जो बिल्कुल अपरिचित है कोई सुर बजने लगेगा तुम्हारे भीतर जब शक्ति तुम्हारी तुम्हें वापिस लौट आती है वो मिलन है उसी का नाम योग है जहाँ से उठी शक्ति वही वापिस मिल जाए उसका नाम योग है वो परम संभोग है वहां तुमने अपने को ही अपने में भोग लिया वहा एक ने एक को ही भोग लिया वहां दूसरे की जरूरत न रही वहां तुम्हें अपना ही स्वाद आ गया और वो स्वाद इतना महान है कि सब स्वाद फीके पड़ जाते और वो नृत्य इतना अनूठा है जब शक्ति तुमने नाचती हुई वापिस लौटाती बिना संसार में खोए बिना भोगी बने बिना त्यागी बने जब ऊर्जा वापस लौट आती है नाचती हुई तब तुम मंदिर बन जाते हो उस घड़ी में जो घटता है उसका नाम समाधि